गीता तत्व चिंतन मन और उसका निग्रह 306 अभ्यास और वैराग्य का अर्थ अभ्यास में बड़ी शक्ति है हमने पूर्व में एक उदाहरण दिया है कि कैसे एक आदमी एक बड़े बैल को बाहों में उठाकर दर्शकों को चकित कर दिया करता था बैल जब दो दिन का बछड़ा था तभी से प्रतिदिन वह उसे उठाया करता था और इसी अभ्यास के फलस्वरूप बैल के बड़े हो जाने पर भी वह उसे आसानी से उठा लेता था लोग निरंकुश हाथी या घोड़े को अभ्यास के द्वारा किस प्रकार अपने वश में कर लेते हैं यह तो सभी जानते हैं सर्कस में खूंखार जानवरों को भी अभ्यास के द्वारा ही करतब सिखाए जाते हैं अतएव मनुष्य को अच्छे कामों का अभ्यास करना चाहिए कठिन से कठिन काम भी अभ्यास से आसान हो जाता है योग वाशिष्ठ में एक श्लोक आता है जन्म कोटि चिराभ्यस्ता राम संसार वासना यह संसार की वासना करोड़ों जन्मों के अभ्यास से पुष्ट हुई है अतय यदि इसे निर्मूल करना है तो उसके लिए वैसा अभ्यास भी चिरकाल तक करना पड़ेगा कुछ दिन हम साधना करें और कहें कि कहाँ कुछ तो प्रगति नहीं हुई तो उससे काम बनने का नहीं मुनि पतंजलि भी अपने योग सूत्र में चित्त की चंचलता को दूर करने का उपाय बताते हुए कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन चित्तवृत्तियों का निरोध होता है अभ्यास क्या है तत्र तत्स्थितौ यत्नोभ्यास उन चित्तवृत्तियों को स्थिति में रखने के लिए अर्थात पूरी तरह अपने वश में रखने के लिए जो सतत प्रयत्न है उसे ही अभ्यास कहते हैं क्या कुछ दिन के अभ्यास से उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा नहीं सतु तो दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि ही दीर्घकाल तक परम श्रद्धा के साथ सतत चेष्टा करने से तब कहीं वह अभ्यास दृढ़ मूल होता है अभ्यास में निरंतरता और श्रद्धा दोनों आवश्यक है श्रद्धा ना हो तो अभ्यास उबाऊ हो जाएगा और उसकी निरंतरता खंडित हो जाएगी और यदि अभ्यास में निरंतरता न हो तो मात्र अभ्यास के प्रति श्रद्धा हमारे मन के बद्धमूल संस्कारों को नष्ट करने में समर्थ नहीं होगी अतएव अभ्यास में इन दोनों गुणों का होना अनिवार्य है पतंजलि आगे कहते हैं कि अभ्यास की मात्रा पर सिद्धि की मात्रा निर्भर करती है मृदु मध्याघि मात्रत्वाद तथोपि विशेषः अभ्यास हल्का हो तो सिद्धि की मात्रा भी हल्की होती है यदि अभ्यास तगड़ा हो तो उसी मात्रा में साधक को सिद्धि प्राप्त होती है अभ्यास मध्यम मात्रा में रहे तो सिद्धि प्राप्त होने की गति भी मध्यम होती है